ओ, सर बहुत डर लग रहा है मुझे स्वाति ने कॉँपते हुए आवाज में कहा ये हमारे रूम में कैसे आ गई? कौन है ये हम लोग तो रूम लॉक करके गए थे ना फिर कैसे हमारे रूम में आ गई सर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब सब को हमारे ऊपर ही शक होगा अब हम क्या करेंगे कैसे निकलेंगे इस सिचुएशन से अरे रुको रुको घबराओ मत विक्रांत बाद टब के करीब जाकर बैठ गया और फिर डेड बॉडी के करीब से देखते हुए बोला स्वाति ये वही लड़की है जिसकी फोटो कल रात ये भी हमें दिखा रहा था ध्यान से देखो ये वही है स्वाति हाँ, हाँ, हाँ, वही वही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं आपसे कल ही कह रही थी ना वो गाइड मुझे ठीक नहीं लग रहा था सर अब पुलिस हमें पकड़ लेगी क्या ये लोग हमें भी गलत न समझ ले अरे नहीं नहीं घबराऊ मत ऐसा कुछ नहीं होगा विक्रांत ने स्वाति को सांत्वना देते हुए कहा पूरे होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हम अभी जस्ट रूम में आए हैं ये सब होटल के रिकॉर्ड में है हमारे पास पूरा सबूत है दूसरी बात हमारे पास कत्ल करने की कोई वजह नहीं है लड़की पिछले हफ्ते से ही गायब चल रही है जबकि हम अभी दो दिन पहले ही यहाँ न्यूजीलैंड आए हैं कुछ नहीं होगा परेशान मत हो विक्रांत अब उस लड़की की डेड बॉडी को बेहद करीब से देखने लग गया उसने लाश को बेहद करीब से देखते हुए कहा विक्टिम काफी यंग लड़की है और टब में बिना कपड़ों के पड़ी हुई है इसके हाथ पर और शरीर के अन्य पार्ट पर भी कट के निशान बने हुए हैं। और ये कट के निशान किसी से काटने के नहीं है इसकी छाती पर भी हमला किया गया है और मुझे जहां तक लग रहा है इसे किसी धार धार कुल्हाड़ी वगैरा से मारा गया है इसके बाद विक्रांत ने आगे कहा और इस लड़की को यहाँ पर घसीट कर लाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा इसका मतलब यह है कि इसे पहले ही मारा जा चुका था और बाद में यहां लाकर बाथट में छोड़ दिया गया है और विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं किया है इसका मतलब यह है कि पहले उसे बेहोश किया गया और फिर उसके बाद मर्डर किया गया और अभी तक तो खून भी नहीं सूखा है इसका मतलब मर्डर हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है इसके बाद तुरंत ही विक्रांत भागता हुआ बाथरूम से बाहर निकला और वो रूम से इधर उधर झाँकने लगा रूम में इधर उधर दौड़ते हुए उसने कहा मुझे रूम तो कि में किसी के होने का पता लग सके लेकिन उसके डिटेक्टर में भी यहाँ आस पास किसी इंसान के होने का कोई मैसेज नहीं मिला फिर जब विक्रांत की नजर रूम की बालकनी पर पड़ी तो फिर उसने नोटिस किया बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था जबकि उसे अच्छे से याद था कि रूम से निकलते वक्त उसने बालकनी का डोर भी लॉक किया हुआ था वो भागता हुआ बालकनी में पहुंचा लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था बालकनी से नीचे झाँक कर देखा तो स्विमिंग पूल नजर आ रहा था पुल बालकनी के ठीक नीचे था ऐसे में अगर कोई बालकनी से नीचे छलांग लगाया सीधे पूल में जा सकता था विक्रांत का रूम होटल के थर्ड फ्लोर पर था मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी कोई बड़े आराम से यहाँ से पूल में कूद सकता था लेकिन चूंकि रात का वक्त था ऐसे में इस वक्त पूल में कोई नजर नहीं आ रहा था कुछ रखा हुआ नजर आया। भले ही ये रात का वक्त था लेकिन फिर भी नीचे पुल वाले एरिया में काफी लाइटिंग थी ऐसे में ऊपर से नीचे साफ दिखाई दे रहा था विक्रांत ने आखे बड़ी करते हुए थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो पता चला वहा तली में मेटल की कुल्हाड़ी नुमा कोई चीज रखी हुई है ओह, मतलब मर्डर करके कुल्हाड़ी को यहाँ से नीचे डायरेक्ट पूल में फेंक दिया ऐसा हो सकता है क्या लेकिन फिर भी इतनी बेवकूफी भरी हरकत कोई कैसे कर सकता है विक्रांत सोच में पड़ गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये उस गाइड का ही काम है एवी एवी ही है पक्का यह एवी का ही काम है विक्रांत ने बुद हुए कहा सर मैं तो पहले से आपसे कह रही थी ये उसी ने किया है स्वाति ने विक्रांत को यकीन दिलाते हुए कहा आपको याद है कल रात वो थाईलैंड वाली लड़की के बारे में हमें बताने के लिए कितना एक्साइटेड हो रहा था क्या पता उसने ही लड़की को होस्टेज बनाकर अपने पास रखा हो उसके बाद उसने कहा और सर अगर उसने ही किडनैपिंग करके हमारे रूम में लाकर मर्डर किया है तब फिर इसका मतलब ये है कि वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है और पता है सर वो कल रात इसी हमसे बार बार पूछ रहा था कि हम इस लड़की को जानते हैं या नहीं उसे डर लग रहा था कि कहीं हमें उसके प्लान के बारे में पता न चल जाए इसीलिए वो सब कुछ कंफर्म कर रहा था जैसे स्वाति ने ये बात तुरंत ही विक्रांत का फोन बज पड़ा उसने फोन चेक किया तो पता चला कि गाइड एवी का ही फोन है विक्रांत और स्वाति एक दूसरे की तरफ देखकर कर हैरत में पड़ गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मर्डर करने के बाद एवी उनके पास फोन क्यों कर रहा है विक्रांत ने तुरंत फोन उठाया और इसे रिकॉर्डिंग पर भी लगा दिया ताकि एविडेंस कलेक्ट हो सके फ़ोन उठाते ही ए दूसरी तरफ से बोल पड़ा विक्रांत सर कैसे हैं आप आज कुछ घूमा कि नहीं आपने एवी की आवाज़ बहुत शांत शांत सी लग रही थी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो तनिक भी घबराया हुआ है जबकि कोई भी क्राइम करने के बाद क्रिमिनल के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं सर मैं ये कह रहा था कि अगर कल भी आप लोगों को मेरी जरूरत ना हो तो बता दीजिए मैं एक पार्टी अटेंड कर लूँगा एक्चुअली मेरी ट्रेवल एजेंसी में कल दोपहर में एक छोटी सी पार्टी है तो अगर आपकी तरफ से मुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा सर पार्टी क्या है ये इवेंट है एक छोटा सा मेरे लिए जाना थोड़ा इम्पोर्टेंट है अगर आप दोपहर के बाद भी छुट्टी दे देंगे तो भी काम हो जाएगा ठीक है सर हेलो हेलो विक्रांत सर पहले तो विक्रांत उससे मर्डर के बारे में सवाल करना चाहता था लेकिन चूँकि ए फ़ोन पर बहुत कैजुअली बात कर रहा था ऐसे में विक्रांत को लगने लगा था कि ए किसी हालत में मर्डर नहीं हो सकता है लेकिन अगर ए वी मर्डरर नहीं है तो फिर ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे लेकिन विक्रांत को इस बात पर यकीन हो चुका था कि ए वी मर्डर नहीं है इस बात को प्रूफ करने के लिए उसके पास कई ऑप्शन थे पहला तो ये था कि ए वी यहाँ का काफ़ी फेमस टूर गाइड है वो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और वह अच्छी खासी कमाई करता है ऐसे में उसके पास ये मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं है और क्राइम का एक रूल है बिना मोटिव के कोई भी क्राइम नहीं होता है दूसरी बात यह भी है कि किसी का मर्डर करना अलग बात है और उस मर्डर के लिए किसी दूसरे को फ्रेम करना अलग बात है एक बार मर्डर करना आसान है लेकिन किसी दूसरे पर इल्जाम लगाना बहुत मुश्किल काम है एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि एवी ने इस लड़की को किडनैप किया उसका मर्डर भी किया लेकिन इस तरह से उसे होटल के बाथरूम में ले जाकर उसकी डेडबॉडी को रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है और इतनी बड़ी बेवकूफी वो भला क्यों करेगा होटल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए कौन आ रहा है कौन जा रहा सब कुछ रिकॉर्ड होता है यहाँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एवी को यहाँ पर सब पहचानते हैं होटल वाले भी उसे अच्छे से जानते हैं अब अगर वो होटल में डेड बॉडी लेकर आता है तो फिर तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात अगर वाकई में एवी ही कतिल है तो फिर वो विक्रांत को फोन क्यों करता इतनी बड़ी बेवकूफी तो उसको कतई नहीं करनी चाहिए नहीं ये सही नहीं है एवी ने मर्डर नहीं किया है वो कतई नहीं कर सकता विक्रांत को फील हो रहा था कि बाथरूम में पड़ी लड़की की डेड बॉडी का एवी से कोई कनेक्शन नहीं है विक्रांत के दिमाग में कुछ आया और वो डर के मारे शेहर उठा अचानक से उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर इस मर्डर का एवी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर कहीं इस मर्डर का कनेक्शन नैना से तो नहीं है विक्रांत इस बारे में और गंभीरता से सोचने लगा इसके साथ ही वो काफी टेंशन में भी आ चुका था इस वजह से उसका दिमाग एवी की बात में नहीं लग रहा था विक्रांत ने एवी को बिना कोई जवाब दिए ही फोन रख दिया फिर उसने तुरंत ही स्वाति की तरफ देखते हुए किया था की कि अचानक से दरवाजे को किसी ने पीटना शुरू कर दिया डर के मारे स्वाति दिल की धड़कन और तेज हो उठी विक्रांत हैरत भरी नजरों से स्वाति की तरफ देखने लगा भाड़ भाड़ भाड़ दरवाजे को कोई शख्स बहुत जोर से ओर से और जल्दी जल्दी पीट रहा था दरवाजा पीटने के साथ ही बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज भी आ रही थी अब तक होटल के बाहर पुलिस कार का जमावड़ा लग चुका था कौन कौन है स्वाति ने डरती हुई आवाज में कहा बाहर से कुछ लोगों की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी वो इंग्लिश में कुछ कह रहे थे विक्रांत को उनकी पूरी बात समझ में तो नहीं आई लेकिन उसने इतना अंदाजा जरूर लगा लिया था कि पुलिस वाले जल्दी से जल्दी दरवाजा खोलने के लिए कह रहे है गेट के उस पार पुलिस की पूरी टीम खड़ी हुई है स्वाति के माथे पर पसीना आ चुका था सर ये तो पुलिस आ गई ये लोग सबसे पहले हमें ही अरेस्ट कर लेंगे अब क्या करें स्वाति ने घबराते हुए कहा अब अगर ये लोग पुलिस के फोन करके मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं तो अलग बात थी ये पुलिस को कॉल करने ही वाले थे लेकिन उससे पहले पुलिस यहां पहुंच गई ऐसे में इन दोनों को अब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अब चूंकि पुलिस खुद ही यहां पहुंच गई तो इसका मतलब ये है कि पुलिस को मर्डर ने ही बुलाया है ऐसे में पुलिस को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों अरेस्ट कर लेंगे तुम घबराओ मत कुछ नहीं होगा बस तुम पुलिस का साथ पूरा करो। जो साथ साथ डरना और नहीं। ने को था ऐसे में वो उतना घबराया हुआ नहीं था जबकि स्वाति की हालत खराब हो रखी थी भाड़ भाड़ भाड़ फिर से दरवाजे को पीटने की आवाज सुनाई पड़ी स्वाति डोर ओपन करो अब जाकर स्वाति धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी विक्रांत ने हल्के सांस हल्की सा तो तो खोला वहां पर कुछ ऐसा हुआ सभी सख्ते में आगे था आए गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी ये गोली बालकनी वाले दरवाजे की तरफ से चलाई गई थी और सीधे ही कमरे के मेन डोर से आकर टकरा गयी बुलेट बहुत पावरफुल थी जैसे ये कमरे के दरवाजे टकराई उसमें होल्ड हो गया तभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसके साथ दो तीन और गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी और फिर कुछ ही सेकंड में किसी के चिल्लाते हुए नीचे पुल में गिरने की आवाज सुनाई पड़ी इसके बाद तो गेट पर खड़े पुलिस वाले फटाफट अपना हथियार निकालकर पोजीशन में आ गए विक्रांत और स्वाति शॉक्ड ढोकर इधर उधर देख रहे थे अब विक्रांत समझ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है